कर्मी अकर्म अच्छेद अकर्मणी च कर्म ये चल रहा है कहाँ तक हुआ था किसको मालूम में है तो उसमें टीका में कहाँ था ही थी तर कथम पश्य इति पश्य दृष्टिया होता टीका यथद्रमसीजतुवादेन तदिषन शुक्तिपद्युक्ति रजत भ्रम हो गया कोई कहता को यथा ये अधिदम रजत नीति प्रतिपन्न इधम रजत जो ज्ञात हुआ था तब इधानी शुक्ति सको अभी देखो कहते जो रजत है अर्थात रजत का भ्रम सिद्ध रजत का अनुवाद करते भ्रम सिद्ध रजत रूप विषय का अनुवाद करके उसका अधिष्ठान रजत वास्तव नहीं अधिष्ठान क्या है शुक्ति सकल है सुक्ति मात्र उपदिश्यतेक्ति देखो जो रजत देखते हो रजत नहीं देखो इसी प्रकार ब्रह्मसिद्ध सिद्ध कर्माध्यात्म विषय अनुवाद कर्म का अनुवाद करके कहते तो उसको कर्म समझो अब ब्रह्मसिद्ध सिद्ध अकर्म का अनुवाद करके उसे कर्म विधान करेंगे तदिष्ठान कर्मादि रहित कर्म का अनुवाद करके कर्म रहित कुटस्थ ब्रह्म को ब्रह्म को भगवान उपदेश करते भ्रम सिद्ध अकर्मिका करके कहते कर्म है तथा भगवत वचनम अविद्धम कर्म अकर्मवत त्र यथादर्शनाथम भगवान कर्म अकर्मे पश्य विरद्धी जाने इतच अध्यारोपित कर्मादअुवाद पूर्वक तदिषान कर्मादरहित निर्विशेष ब्रह्मण भगवता बुद्धिमनवान्न न त्र विरोधाशंका अवकाश अध्यात कर्मअवाद अधारोपित कर्म आदि से कर्म उसके अनुवाद पूर्वक पहले अनुवाद करके उसका अधिष्ठान आरोपित कर्म का अधिष्ठान निष्क्रिय ब्रह्म आरूपित आग, तो कर्म का अधिष्ठान कर्मादिहित निर्विशेषस्य ब्रह्मण ये निर्विशेषे कर्म अकर्म रहित है शुद्ध ब्रह्म है वही को भगवान बताते हैं भगवता बुद्धिमान है तो ज्ञान पे मान कर्म अकर्मादि के अनुवाद करके उसके अधिष्ठान ब्रह्म है उसको ज्ञान कराते हैं भगवान न तर विरोधाशंका विरोध आशंका का अवकाश ही नहीं बुद्धिमत्वादी उपपत्ति कहते उपदेश करते बुद्धिमत्व उपपत् तभी बुद्धिमत्व होगा यथार्थ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से ही बुद्धिमत्व इसलिए यहाँ वस्तु अधान ब्रह्मो का ही उपदेश करते होगा ठीक है कुटस्थाद ब्रह्मणो अन्य सर्वस्व न्याय मातृ एक ही ब्रह्म है कूटस्थ कूटवर्तन कारण तिष्ठित कुटस्थ ब्रह्म से अन्य सर्वस्व उससे भिन्न जो कुछ भी है सर्वस्य माए मातृत्व माए मात्र है माई कह माए मातृत्वास्तव तो अन्य ज्ञान आज बुद्धिमत्व युक्तत्व तो सर्वकर्म कृत्ना अनुपते और ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी का भी ज्ञान हो जाए मिथ्या वस्तु का ज्ञान होगा तो उसको बुद्धिमान क्या कहेंगे बुद्धिमत्व युक्तत्व सर्वकर्मकृत्व यो नहीं हो सकता है बुद्धिमत्व युक्त युगत्व तो, सर्वकर्म कर्मकृत्व इत्यादियों का आ गया है वो तो, तो ब्रह्मज्ञान से ही संभव है। ब्रह्म से भिन्न सौ मिथ्या है माया मात्र है उनमें से किसी का ज्ञान हो गया तो, तो बुद्धिमान युक्त सर्वकर्मकृत संभव नहीं बुद्धिमान इत्यादि बुद्धिमत्वादि निर्देशात और यहाँ तक आ गया कर्म में जो अकर्म समोता है अकर्म कर्म को कर्म समोता है सब बुद्धिमान मनुष्य सयुत कृष्ण कर्म प्रति ऐसा कहा गया फल निर्देश कहा गया ब्रह्म ज्ञान आदि बता दो बुद्धिमत्व तो, योगित्व सर्व कर्म किस किससे होगा ब्रह्म ज्ञान से ही अन्य किससे नहीं क्योंकि ब्रह्म से बिना जितने समाये मात्र मिथ्या है मिथ्या वस्तु को ज्ञान से बुद्धिमत्तादी तो नहीं सर्व क्रिया रहित ब्रह्म ज्ञान वो विवक्षितम इत्य इसलिए यहाँ या अकर्म या प्रसिद्ध कर्मणि च कर्म कह करके सर्व क्रिया फल रहित्र सर्व क्रिया रहित ब्रह्म उसका ज्ञान ही है विवक्षित है ऐसा ब्रह्म ज्ञान होने पर आगे कहा मुक्ति की प्राप्ति कर्म वहां कहा था पहले कर्म भी थी। कहा था, तक कर्म प्रवक्षा यज्ञात मुख्यशेषुवा संसार से मुक्त हो जाए कर्म कर्म से। ये ही उपदेश विवचित है शब्द से सम्य ज्ञान प्रतिद्धवाद कर्मकर्म विकर्मण स्वूप बोधव्यमस्ती वतता सम्य ज्ञान उपदेश से विवक्षित कूटस्थ ब्रह्म अेतम अरे बोध शब्द है बोध ही ज्ञान सम्य ज्ञान ही प्रसिद्ध है ब्रह्म ज्ञान भी ज्ञान है उसको बोध नहीं कहते बोध सम्य ज्ञान में प्रसिद्ध है कर्म अकर्म विकर्म उनका स्वरूपम बोधव्य मस्ति कहा बोधव्यम मस्ति कर्म अकर्म विकर्म सब सबका ज्ञान है ज्ञान क्या है ऐसा कह कर करके कर्म बोधव्यम बोधव्यम बताव से विकर्म सब ज्ञान स्व बोधव्यम अस्ती ऐसे कहते हुए भगवान का क्या अभिप्राय है सम्य ज्ञान उपदेश से विवक्षित्व सम्य ज्ञान बोध बोधव्यम बोध का विषय कर्म करम विकर्म तो सम्य ज्ञान उपदेश विवक्षित है ये भी समझना क्यूँकी बोधव्यम कहते हैं बोध का विषय होगा कर्म करम विकर्म और बोध है ज्ञान ऐसे सम्य ज्ञान उपदेश विवक्षित होने से कूटस्तम ब्रह्म उत्तर समय गाँधन तो कूटस्थ ब्रह्म का ज्ञान ही समय जान ब्रह्म से भिन्न है नाईक मिथ्या है उसका ज्ञान समय ज्ञानी में बोधवूतर्शन उच्य बोधव कर्मोद्यम बोधव्य बोध शब्द लेकर के यथात दर्शन यथात दर्शन ही उच्यते ब्रह्म ज्ञानी यहाँ भी फलवचन पर्यालोचनाया घूटस्थम ब्रह्म तर प्रेतम प्रतिभाती क्या अब फल कथन किया गया भगवान ने कहा उसका ही विचार जो करेंगे पर्यालोचना विचार चिंतन करेंगे घूटस्थ ब्रह्म अभिप्रेत है ये वाहन होता है नपरीत ज्ञात अशुभात मुख्य अनुसार यज्ञ यज्ञात मुख्य से सुभात पहले भगवान ने कहा अब ब्रह्म से भिन्न किसके ज्ञान से अशुभ से मोक्षण नहीं हो सकता है विपरीत ज्ञान है ब्रह्म ही सत्य बाकी मायिक है अनात्म ही उस ज्ञान से विपरीत ज्ञान से अशुभ से मोक्षण नहीं होगा अशुभ से मोक्षण तो सम्य ज्ञान से ही होगा और फल भी कहा ज्ञान शिशु इससे सिद्ध होता है यहाँ सम्य ज्ञान ही सुत है और ब्रह्म ज्ञान ही समय ज्ञान ही समय ज्ञानाधीन फल न सुतम तो समय ज्ञान के अधिन नहीं कहा गया ऐसा संक्रांति कहते कहा गया यहाँ मुख्य शिशु भारतीय अध्यारोप अपवादार्थम भगवत वचन अविरुद्धम इतु उपवादित उपान अद्याप का अपवाद आरोप है कर्म कर्मादि कर्मा कुटस्थ ब्रह्म में जिसमें कर्म का संबंध नहीं उसका अपवाद करने के लिए ही भगवान कहते कर्म ही अब ही पश्चिद का अपवाद करके निषेद करने पर अधिष्टान सत्य वस्तु है ब्रह्म उसका ज्ञान ही विवचित है भगवत वचनम अविरुद्धम इसलिए कर्मों को अकर्म अकर्म को कर्म जो कहा गया विरुद्ध नहीं है अविरुद्ध है ये प्रतिपादन किया गया उसका उपसार करते भगवान वासी तस्मत कर्माकर्मणी कर्म सहित कर्मकर्मणी विपरीन गृहित तो प्राणी भी प्राणी भी विपरियन गृहित विपरीत प्राणियों ने ग्रहण क्या है तद विपर्य ग्रहण निवृत्ति अर्थम जो विपर्य ग्रहण ब्रह्म ज्ञान है विपरीत ज्ञान है उसकी निवृत्ति के लिए ही भागवत बचन भगवान का उपदेश है कर्मणी अकर्म है बचे तद विपर्य तत्श्त से प्राणी नो प्राणियों का जो भ्रम है उसकी निवृत्ति के लिए विषय सप्तमी परिग्रहण परिहार अभिधा ये था कर्मणी अकर्म पश्चिथ कर्मणी सप्तमी है अकर्मणी च कर्मया सप्तमी है वो सप्तमी क्या दो विकल्प क्या था क्या सप्तमी विषय में सप्तमी अधिकारण सप्तमी अभी यहा तक तो विशेष सप्तमी लेकर के परिहार किया शंका का परिहार तो विरुद्ध पूर्व विषय ने कहा विरुद्ध कर्म को अकर्म देखना ना अकर्म कर्म विरुद्ध कैसे देखेगा विशेष में कैसे और अधिकर्म कहेंगे तो कर्म के ऊपर अकर्म रहेगा अकर्म के ओर कर्म रहेगा ये भी संभव नहीं ऐसा निराकरण क्या था उसका परिहार अभी क्या गया सप्तमी को विशेष सप्तमी मानकर की परिहारम अभिधायक अधिकर्ण सप्तम पक्षी दर्शितम दूषणम अनंगीकार परिहति अधिकर्ण सप्तम मानेंगे कर्म में कर्म रहता है अकर्म में कर्म रहेगा इसी पक्ष में दोष दिया था पूर्व पक्षी ने उसका परिहार करते वो अधिकरण सत्य मानते नहीं इसलिए दोष कहां से आएगा अधिकरण सत्य मानेगे तो दोषो अधिकृष सत्या नहीं मानेंगे तो दोष प्रसंग ही नहीं अनंगिकारण परिहति परिहति दूषण दर्स्यता, का परिहार करते दर्शित दर्शित दूषण का परिहार करते अधिकरण मानते अंगीकार अब तेज नाकर्मास्तुरा अकर्म का ऐसा नहीं है कर्माकर कर्माधिकरण अकर्म कर्म में अकर्म रहता है कर्मणि अकर्म पहला है कर्मणि अकर्म यह कर्मणि कर्मनी सप्तमी तो कर्म ही अधिकरण अकर्म का ऐसा नहीं है कुंडे वी वो व्यक्ति के दुष्टान्त कुंडे वणी संत वो कुंडरण भद्र उसी में आधे होता है किन्तु कर्म अधिकरण होगा उसके में अकर्म रहता है ऐसा नहीं है न्या है व्यवहार भूमिर अक्र तो चित व्यवहार भूमि में कर्म में अकर्म कर्म अधिकरण का अकर्म ऐसा नहीं है योग्यता सोच अनुपलब्ध क्या था क्यों नहीं है कर्मा अधिकरण अकर्म नाश्ति अकर्म नहीं है कर्म में नाश्त होकर गई नहीं क्यों कैसे पता चला अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से होता है अनुपलब्ध है कहीं नहीं दिखता है अनुपलब्ध है तो अनुपलब्धि मात्र से अभाव यहाँ नहीं होता है योग्य तो सत्य अनुपलब्धि नहीं तो पिशाच की अनुपलब्धि अभी यहाँ है पिशाच नहीं दिखता है किंतु अनुपलब्धि मात्र से पिशाच के अभाव का निश्चय नहीं होता है नहीं होगा हो सकता है कहीं कहा तो यहाँ पिशाच जाकर दिखते नहीं दिखता है नहीं दिखने से नहीं ऐसी बात नहीं वृक्ष में हुआ है तो हो सकता है क्योंकि योग्यता नहीं होने भी नहीं दिखेगा योग्य तो सत्य अनुपलब्धि होने पर अभाव का निश्चय होता है अंधकार में घाटा हो तभी चाकू को उपलब्धि होगी हो, हो नहीं और अंधकार में घाटा नहीं दिखता इसलिए घटा नहीं ऐसा निश्चय होगा क्योंकि हमने पर भी अंधकार में नहीं दिखेगा इसे नहीं दिखता इतने मात्र से अनुपलब्धि मात्र से अभाव का निश्चय नहीं होता है योग्य अनुपलब्धियां योग्य तो सत्या अनुपलब्धि जिसमें रहने पर योग्य दिखता अनुपलब्धि होती यदि से उपलब्धता यदि होता तो उपलब्धि घटा होता तो दिखता ऐसा जहाँ आरोप कर सकते है तब नहीं दिखता है तो घट नहीं अंधकार में आरोप नहीं होता यदि घट होता दिखता ऐसा नहीं कर सकते है अत्यंत अंधकार में ऐसे घट के अनुपलब्धि मात्र घटा भाव का निश्चा नहीं होता है अभी योग्य अनुपलब्धि प्रकाश में अब यदि यहाँ घट हो दिखता नहीं दिखता ऐसे घट नहीं ऐसे योग्य अनुपलब्धि कर्म में अकर्म होता तो दिखता है दिखना चाहिए ऐसा नहीं होता है इसलिए कर्मा कर्माधिकरण अकर्म नहीं है नहीं और अकर्माधिक समर्ति अकर्माधकरण कर्म अकर्म कर्म का कर्म होगा ये भी नहीं ना अकर्माधिक अकर्मा अण य तत्कर्म अकर्माधिककरण अकर्मण चर्म दुषा पहले हो गया कर्म अकर्मे पशेद आएगा अकर्मनी चे कर्म अकर्म में कर्म रहेगा अकर्म ही कर्म का अधिकरण अकर्म अधिकरण जैसे ऐसे कर्म ना ऐसा भी नहीं कर्मा ये क्यों नहीं अनुपलब्धि दूसरा कर्माभाव कर्म अकर्म न अकर्म क्या है वो तो कर्म अभाव है इसलिए अभाव में कोई कर्म रहेगा अकर्म अधिकरण कर्म अकर्म में कर्म का कर्म कोई अभाव में होगा अभाव में कोई कर्म नहीं होता है नहीं रहता है कर्म कर्मभाव रूपये कर्म इसलिए अकर्म में कोई कर्म नहीं रह सकता है ये एक तुंतर नहीं तुच्छा से अधिकांक्रष्ट स्टम चुम या दृष्टम दृष्ट चाहिए नहीं तुच्छा ऐसी अधिकांक दृष्टम इष्टम चाहिए तुच्छा का अधिकरण कहीं दिखा नहीं गया अकर्माधिकरण आधिकरणम से अधिकरण है अधिकरण तो है अधिकरण अधिकरण अच्छा अधिकरण करना था अकर्मा अधिकरण करम होता तो करना अधिकरण का था अधिकरण तो करना तो छ तो अधिकरण नहीं होता है यहाँ क्योंकि ऊपर चला है अकर्मा अधिकरण कर्म अकर्म अधिकर्ण से अकर्म में अभाव रूपी अभाव तुच्छ है वो अधिकरण कहीं नहीं दिखा गया न स्ट कहीं दिखा नहीं गया न दृष्टम इष्टम स्टम दृष्टु नहीं दृष्टम न कहीं दिखा गया न स्ट न कोचित अधिकरण के तो तुच्छ होता तो ठीक नहीं तुच्छम नहीं तुच्छस्य अतः तुच्छम तुच्छ कचि दुष्ट इन नहीं दुष्ट न इष्ट नैरूप्यम कर्म करनाधिकर्तव्य भाव संभवित परित्र कर्म अकर्म का जो निरूपण करते हैं विचार कर देखते हैं तो एक उसमें अधिकरण और एक अधिकर्तव्य अधिकर्तव्य अधिक्रिय अधिकरणम अधिक्रिय अधिकर्तव्यम जो आप रहेगा आश्रित होगा उसको अधिकर्तव्य और एक अधिकरण ये दोनों में कोई किसी का अधिकरण आधार अधव नहीं असंभव फलित मत अतो विपरीत गृहित भ्रांत यहां तृष्णिका मुदक जलग्रहण करते सुका अरजत विपरीत विपरीत ज्ञान है शास्त्र परिचय विरजना अध्यारोपम उदाहरती शास्त्र परिचय जिनके नहीं, नहीं है उनके लिए अध्यारोपण देते हैं यथा शास्त्र परिचय उनसे ब्रह्म ज्ञान मालूम है मृग कृष्ण का जो नहीं है उनके दृष्टान देते हैं कर्मा कर्मोर आरोपितोत्तम उक्तम अमृतन आसंगते अमृतन बाटे देखो मिलता नहीं किस अमृतन आशंकते कर्मा कर्मोर कर्म और अकर्म दोनों ही आरोपित है ऐसे कहा गया है सिद्धांत ने कहा कर्म भी आरोपित अकर्म भी आरोपित है उसको अमृत नहीं सहय करते हुए पूर्व की श्रंका करता है न कर्म कर्म सर्वे न क्वित व्य विचार थी नर्म कर्म आठ टीका कर्म लिखना पड़ेगा कर्म कर्म सर्वेशम कर्म तो सबके लिए कर्म ही न क्वचित वे विचार थी कर्म तो कर्म ही आरपी तो कैसे सब तो कर्म को कर्म ही दे आरोपिता तो यदि होता सर्प दिखता आगे आगे रजू तो सर्प आरोपित कहेंगे अच्छा कर्म तो हम ही कर्म ही है सब के लिए तो फिर आरोपित कैसे होगा अकर्म अकर्म ही तो अरपित तो क्यों होगा ठीक कर्म, कर्म है कर्म कर्मेव इत अकर्म चकर्म ये भी समझना कर्म सर्वेशा कर्मेव और अकर्म सर्वेशा अकर्मे कर्म तो सब के लिए कर्म अकर्म सब के लिए अकर्म तो भ्रांति क्यों आरभित क्यों होगा ये अभिप्रायतम सत्यम अव्य विचारित ब्रह्मवत ये कहानी का अभिप्राय पूर्व पिछड़ा कर्म जो दिखता है सबके लिए कर्म ये अभ्य इसे सत्य अकर्मी सबके लिए अकर्म है अभ्य इसे सत्य जैसे ब्रह्म है विमत मतलब कर्म अथवा अकर्म सत्यम अव्य ब्रह्मवत सब लिए कर्म कर्म ही अकर्म अकर्म ही अभ्य विचारी सत्य होगा तर कर्म तत्व तो नी कर्म नटस्थ वृक्ष गिचारित कर्मी असिद्ध मेरी परिद्धांति कहता है कर्मी जो अपने हेतु दिया अभ्यचारिता सत्य तो वो ठीक नहीं कर्म तत्व नी अब्यचारी तत्व तो, तो नहीं है अभ्यभिचारित हेतु तो करे कि सत्य कहत तत्व तो अव्यभिचारी नहीं है कहीं भी कर्म हो तब तो अभ्य विचार नहीं है कर्मत्वाक सिद्धांत करता कहीं भी कर्म का हो अभ्य विचार कभी नहीं होगा कर्मत्वाक दृष्टान्त क्या है नवस्त तो तटस्थ ता वृक्ष गमन वो काम स्थित पुरुष जब देखता है चलता है तट में स्थित वृक्ष लगते पीछे चलते हैं नौका में आगे चलते है तो वृक्षत पीछे चलता है दिखता है गाड़ी भी जाते समय दिखता है बस में ट्रेन नौ भी चलते समय वृक्षत पीछे चलते है तो विशेष विषय जो गमन है वृक्ष का गमन वो है। और कर्म है। तो तो में ही कर्म अव्यविचार नहीं व्यविचार ही वास्तव वृक्ष में गमन नहीं तटस्थ देखते वृक्ष स्थिर है इसलिए उसको दृष्टान्त बना करके कर्म अव्यविचार नहीं है तो कर्म में असिद्ध यदि कर्म में अव्यचारित तो सिद्ध नहीं हुआ हेतु सिद्ध नहीं होगा असिध स्वरूप सिद्ध दोषे वो कैसे अव्यविचारित्व रूप हेतु कर्म में सत्य तो सिद्ध कैसे करेगा ईश्विप्राय से करता है पारहारकर्ता सिद्धांति तभी ग्याम तटस्थेश प्रतिकूलगतिश् नवस्थ नी नौका स्थित पुरुष नीगछ्या नौका चलती तटस्थेश तटमस्थित वृक्ष पर्वताये अगतिषु नहीं गमन नहीं करते स्थिर है किंतु प्रतिकूल गति दर्शनात् प्रतिकूल गति हमें इधर आगे चलते तो किसी चलते दिखता है प्रतिकूल दर्शन दिखता है प्रतिकूल गति ठीक है अकर्म च तो ना व्य विचारी अकर्मी तत्व तक विचार तो नहीं होगा कर्माभावत्वात्थ कर्मा तत्व कर्मा ही दूर प्रदेश चैत्रिधान विदुरेश दूर प्रदेश में चैत्र इधि है चलते तो है चक्षुषा संदुरेश चक्षुष के संधान नहीं होने से दूर में है दृश्यमान ग्य भावत दिखता है जैसे ही चलने पर ही दूर से लगता है वैसे ही है जैसे गतिभाव कर्माभाव है दूर से लगता है स्थिर है इसे अब व्य विचार नहीं है दूरेश गाव दर्शनाथ चक्षु असन्निकृष्ट चलते हैं, क्या लगता है स्थिर है गत्य भाव दिखता है दूरच्चार देव विशेषता सन्निकेश स्वरूप चक्षु सन्निकृष्टेश चक्षु से गत्य भाव दर्शनार्थित दूरचार देव दूर अधिक्रमण से विशेष सन्निकष भी रहते विशेष सन्निकष नहीं होता है गमन देखने के लिए स्वरूप सन्निक तो है ऐसे दूर से देखेंगे इधर आ रहा है उधर जा रहा है सीधा तो लगता है जैसे कोई ऐसे ऐसे चलेगा तो पता चलेगा ऐसे विशेष सन्निकष नहीं सामान्य दिखता है तो लगता है जैसे कोई से दिखता है ऐसे दूर से दिखता है तो विशेष सन्निकष नहीं गति देखने के लिए सामान्य स्वरूप सन्निकष है ग्य अभाव दिखता है गति रहते सु दर्शनवत और नौका में चलते गति रहित वृक्ष में गति दिखती है प्रकृत ब्रह्मी कर्म दर्शन अभिक्र में कर्म दर्शन सक्रिय और प्रपंच प्रपंच सक्रिय <laughs> गतिमत सुचरादिशु ग्य भाव दर्शनवत कर्म भाव से विपरीत से से सक्रिय द्वेत प्रपंच में आगे पाठ के गति मत्सु चित्ते नहीं गति मतसु गत्य गतिभाव दर्शन गति मतसु चैत्र चैत्र आदि में गति है किंतु गत्य अभाव दर्शन जिस होता है दूर से इसी प्रकार सक्रिय द्वैत प्रपंच में कर्माव से विपरीत दर्शन कर्माभाव का दर्शन होता है सक्रिय द्वैत प्रपंच में विपरीत दर्शन होता है कर्माव यह ना इतना ये कारण है तेन तपरीत दर्शन से निरसनाथम ये विपरीत दर्शन संभव है कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म संभव है उसका निराश करने के लिए भगवत वचनमति दृष्टान्तिकम निगम है ये भगवान का वचन है दृष्टांत दिया कर्म में अकर्म कर्म में अकर्म कैसे दूर में चलते हैं चैत्र आदि कर्म भाव दिखता है ये विपरीत दर्शन और अकर्म में ब्रह्मा में अभिक्रिय में कर्म जैसे अकर्मे गति वृक्ष में गमन वही तो वृक्ष में गमन दर्शन होता है ऐसे विपरीत तो दर्शन संभव है इसलिए भ्रांति निवृत्ति के लिए भगवान का वचन है एवं यह अकर्मणी अकर्म है ब्रह्म उसमें अहम कर्मी थी कर्म दर्शन अहम कर्म तो कर्म दर्शन है अकर्मात्मा निष्क्रियम है अकर्म च अकर्मदर्शन अकर्म को अकर्म समझना विपरीतर्शन भ्रांति यथम उच्यते कर्म में अकर्म जो देखे अकर्मे में कर्म देखे कर्मणि अकर्मा यदि नु कर्म तद भावित ब्रम्हण ज्ञान विपरीत चेत अभ्यक्त तो अचिन्त तो न जाये तेरे इत्यादि ते पौनर प्राप्त तत्व ब्रह्मत्म निर्विकार शायता तो है पूर्व कर्म और कर्म के अभाव ये दोनों आरोपित है ये कथन करना है अभिक्रिय सब ब्रह्मों ज्ञान मात्र अभिप्रेतम चेत यहाँ कर्म में अकर्म में दे कर्म देख करके आरोपित कर्म अकर्म अध्यारोपण का अपवाद करके निष्क्रिय ब्रह्म को बोधन कराना ये भगवान का अभिप्रेत है ब्रह्म का ज्ञान वापस यदि अभिप्रिय है परमात्मा को तो ये तो पहले ही भगवान ने कहा गया अव्यक्त हो एम अचिंत न जायते मिलते वाह इत्यादि के द्वारा कहा आ गया फिर उसको कहते तो पुनरुत्ति पौन दोष प्राप्त दो होता है तत्व ब्रह्मात्मा निर्विकार पहले आ गया ब्रह्मात्मा निर्विकार है फिर तो आगे उसी को फिर बार बार क्यों कहते ऐसा संक्रांत से कहते तदे तत्त प्रतिवचन असकृत प्रतिवचन उक्त के बार बार दे दिया है फिर भी अत्यंत विपरीत दर्शन भावितया मुयम लोक श्रुतम असकृत तत्व विस्मृत मिथ्या प्रसंगम अवतर अवतार्य चुदेदी पुनः पुनरुत्तर महा भगवान दुर्विज्ञा ललक्ष्य वस्तुन बार बार कहा गया है फिर भी विपरीत दर्शन भावित विपरीत दर्शन भावित विपरीत दर्शन की भावना बार बार भ्रांति से वो दृढ़ हो जाता है बार बार, बार भ्रांति के द्वारा वो संस्कार दृढ़ होने जाने से मुहान पुनः पुनः मोह को प्राप्त करते श्रुतमअपी तत्व को सुनने पर भी असकृत बार बार तत्व सुनने पर भी तत्व ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म शक्ति समित है असकृत तत्व को सुनने पर भी जगत में सत्य तो बोध अनाधिकार से है भ्रांति के पहले से बार बार है अनाधिकार से इसलिए अद्वैत वस्तु को सुनने पर ही विस्मृत्य विस्मरण हो जाता है जगत देख सत्य दिखता है मिथ्या प्रसंग में अवतारे अवतारे फिर मिथ्या प्रसंग अवतार करके फिर प्रसन्न करते हैं है इसलिए पुनः पुनः उत्तर महाभगवान बार बार उत्तर देते है की दुर्विज्ञा तो अलख्य वस्तु न ये वस्तु आत्म वस्तु ब्रह्म दुर्भिज्ञ इसको भी समझ करके बार बार उसको उपदेश करते हैं ठीक है तो आत्म संकित सक्रियतम असकृत उत्त प्रतिवचन अपनी उत्तम उक्तम से उसका निराकरण आत्मा में सक्रिय दिखता है उसका उत्तर निराकरण किया गया है आत्मा में संकित जो सक्रिय है उसका उत्तर निराकरण बार बार किया गया है फिर भी निर्विकार आत्म अपेक्षा अत्यंत विपरीत दर्शन मिथ्या ज्ञान निर्विकार आत्मा वस्तु है उससे अत्यंत विपरीत मिथ्या ज्ञान हम करता हम करूं अहम करके अपना कह करके मैं करूंगी चेतन हम कर जो चेतन है उसमें मिथ्या ज्ञान नहीं तेन भावी तत्व भावी तत्व क्या है तो संस्कार प्रचय ऐसे भावना बार बार करते करते असत्य तो में सत्य बुद्धि करके बार बार, बार भ्रम ज्ञान से संस्कार तो प्रचय संस्कार बहुत दृढ़ हो गया तब तत्व अतिशय मोहम आप मूल्यमान मोह को प्राप्त करता है लोग तो श्रोतमअपी तत्व तो विस्मृत तत्व तो बार बार सुनता है अद्वितीय ब्रह्म है सत्य है बाकी सौ है फिर भी ये सत्यत बुद्धि संस्कार इतने दृढ़ होने से देहादि दे नहीं है तो देह नहीं ऐसा विचार करता है फिर देह में पुनः ये प्रसंग लेकर के आपात सक्रिय में आत्मा नष्ट होते फिर आत्मा में सक्रिय हो शि पुनः पुनः तत्व उत्तर भगवान अभी देते गोत्तर भगवान बार बार कहते और दूसरे कारण कारण वस्तु नष्ट दुर्भिग् तो आज आत्मवस्त्र दुर्भिग् है ज्ञान नहीं होता है अंतपन शुद्धि बुद्धि सूक्ष्म हो विचार करे लगातार अनात्म वस्तु ऐसी दृष्टि घोटाए तभी साक्षात्कार होता है पुनः पुन प्रतिपादन तत्त भ्रम निराकरणार्थम उपयोगी भ्रम निराकरण करने के लिए बार बार प्रतिपादन करना आवश्यक है ऐसे साक्षात्कार होने तक आवृत्ति रसकृत प्रतिशत कहा गया है सवर्ण मनो निध्यासन आवृत्ति करते रहे साक्षात्कार होता है पुनः पुनः प्रतिपादन भगवान इसलिए करते है तथा च इसलिए पुनरवृति नहीं असत उप्त प्रतिवचन में वह अनुभति बार बार उपदेश किया गया है इसका अनुवाद करते हैं। अव्यक्त हो यम अचिंत्यो यम इसे पहले कहा है न जाए इत्यादि ना आत्मनि कर्माभाव श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध उक्तो लक्ष सभी विकास का निषेध कर दिया कर्माभाव, श्रुति स्मृति स्मृति में, में भी और न्याय तर्क से प्रसिद्ध है कहा गया आगे भी कहेंगे ठीक है में कर्माभाव उक्त कर्माभाव कहा गया उत्तर से नज़ारे न जाय श्रुति में आये कठोपुर से असंग न्याय न कहा गया स्मृति में कहा गया श्रुति में कहा गया प्रकृत स्मृति उसको कहा गया असंगदि न्याय नसंग या असंग असंग से कोई विकार नहीं हो सकता है कोई क्रिया नहीं ये प्रसिद्ध है न केवल मुक्त कर्मा भाव किंतु सर्व, मनसा सर्व मनसा आगे आगे कर्मा मन सन्यास इत्यादि वक्ष भी कहेंगे सर्वकर्मा मन सन्न शास वाले मनु कर्मो देहादे निर्वृत्त कुटस्थ स्वभाव से आत्मनसंग न व्यापारूप कर्म कर्माभावे अद्धवाद नक्यशंक तस्मेंदर्शनमतूढ़ आत्मा अकर्म निष्क्रिय कर्म ओम